वाली अपने गुरु भाइयों को लिखित ओम नमो भगवते राम कृष्णाय अठारह सौ चौरानबे त्रिवृंद इसके पहले मैंने तुम लोगों को एक पत्र लिखा है किंतु समय अभाव से वह बहुत ही अधूरा रहा राखाल एवं हरि ने लखनऊ से एक पत्र में लिखा था कि हिंदू समाचार पत्र मेरी प्रशंसा कर रहे थे और वे लोग बहुत ही खुश थे श्री राम कृष्ण के वार्षिकोत्सव के अवसर पर बीस हजार लोगों ने भोजन किया इस देश अर्थात अमेरिका में मैं बहुत कुछ कार्य और कर सकता था किंतु ब्राह्मण समाजी एवं मिशनरी लोग मेरे पीछे दौड़ रहे हैं एवं भारतीय हिंदुओं ने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया मेरा तात्पर्य यह है कि अगर कलकत्ता या मद्रास के हिंदुओं ने एक सभा बुलाकर मुझे अपना प्रतिनिधि स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित करवाया होता तथा मेरे प्रति किए गए उदारतापूर्ण स्वागत के लिए अमेरिका वासियों को साधुवाद दिया होता तो यहां पर में अच्छे ढंग से प्रगति होती लेकिन एक साल बीत गया और कुछ नहीं हुआ निश्चय ही मैंने बंगालियों पर कुछ भी भरोसा नहीं किया था पर मद्रास लोग भी तो कुछ नहीं कर सके हमारी जाति से कोई भी आशा नहीं की जा सकती किसी के मस्तिष्क में कोई मौलिक विचार जागृत नहीं होता उसी एक चिथड़े से सब कोई चिपके हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस देव ऐसे थे और वे वैसे थे वही लंबी चौड़ी कहानी जो बेसर पैर की है हाय भगवान तुम लोग भी तो ऐसा कुछ करके दिखलाओ कि जिससे यह पता चले कि तुम लोगों में से भी कुछ असाधारणता है अन्यथा आज घंटा आया तो कल बिगुल और परसों चमर आज खाट मिली कल उसके पायों को चांदी से मढ़ा गया आज खाने के लिए लोगों को खिचड़ी दी गई और तुम लोगों ने दो हजार लम्बी चौड़ी कहानियां गढ़ी वही चक्र गदा शंख पद्म तथा शंख गदा पद्म चक्र ये सब निरा पागल पर नहीं तो और क्या है अंग्रेजी में इसी को इम्बेलिटी शारीरिक तथा मानसिक कमजोरी कहा जाता है जिन लोगों के मस्तिष्क में इस प्रकार की उल जुलूल बातों के सिवाय और कुछ नहीं है उन्हें कुछ जड़ बुद्धि कहते हैं घंटा दाई ओर बजाना चाहिए अथवा बाई और चंदन माथे पर लगाना चाहिए या अन्यत्र कहें आरती दो बार उतारनी चाहिए या चार बार इन प्रश्नों को लेकर जो दिन रात माथापच्ची किया करते हैं उन्हीं का नाम भाग्यहीन है और इसीलिए हम लोग श्रीहीन तथा जूतों की ठोकर खाने वाले हो गए तथा पश्चिम के लोग जगत विजयी आलस्य तथा वैराग्य में वे आकाश पाताल का अंतर है यदि भलाई चाहते हो तो घट्टा आदि को गंगा जी में सौंप कर साथ साथ भगवान नारायण की विराट और विराट की मानव देहधारी प्रत्येक मनुष्य की पूजा में तत्पर हो यह जगत भगवान का विराट रूप है एवं उसकी पूजा का अर्थ है उसकी सेवा वास्तव में कर्म इसी का नाम है निरर्थक विधि उपासना के प्रपंच का नहीं घंटे के बाद चमर लेने का अथवा भात की थाली भगवान के सामने रख कर दस मिनट बैठना चाहिए या आधा घंटा इस प्रकार के विचार विमर्श का नाम कर्म नहीं है यह तो पागलपन है लाखों रुपए खर्च कर काशी तथा वृंदावन के मंदिरों के कपाट खुलते और बंद होते हैं वही ठाकुर जी वस्त्र बदल रहे हैं तो कहीं भोजन अथवा और कुछ कर रहे हैं जिसका ठीक ठीक तात्पर्य हम नहीं समझ पाते किंतु दूसरी ओर जीवित ठाकुर भोजन तथा विद्या के बिना मरे जा रहे हैं बम्बई के बनिया लोग खटबलों के लिए अस्पताल बनवा रहे हैं किंतु मनुष्यों की ओर उनका कुछ भी ध्यान नहीं है चाहे वे मर ही क्यों ना जाएं। तुम लोगों ने इन बातों को समझने तक की भी बुद्धि नहीं है यह हमारे देश के लिए प्लेग के समान है और पूरे देश में पागलों का अड्डा तुम लोग अग्नि की तरह चारों ओर फैल जाओ और उस विराट की उपासना का प्रचार करो जो कि कभी हमारे देश में नहीं हुआ है लोगों के साथ विवाद करने से काम ना होगा सबसे मिलकर चलना पड़ेगा गाँव गांव तथा घर घर में जाकर भावों का प्रचार करो और तभी यथार्थ में कर्म का अनुष्ठान होगा अन्यथा चुपचाप चारपाई पर पड़े रहना तथा बीच बीच में घंटा हिलाना स्पष्टतः यह तो एक प्रकार का रोग विशेष है स्वतंत्र बनो स्वतंत्र बुद्धि से काम लेना सीखो अन्यथा अमुक तंत्र के अमुक अध्याय में घंटे की लंबाई का जो उल्लेख है उससे हमें क्या लाभ प्रभु की इच्छा से लाखों तंत्र वेद पुराण आदि सब कुछ तुम्हारी वाणी से अपने आप निश्रित होंगे यदि कुछ करके दिखा सको एक वर्ष के अंदर यदि भारत में विभिन्न स्थलों में दो चार शिष्य बना सको तब मैं तुम्हारी बहादुरी समझूंगा क्या तुम उस छोकरे को जानते हो जो कि सर मुड़ाकर तारक दादा के साथ बंबई में बंबई से रामेश्वर गया है वह अपने को श्री कृष्ण देव का शिष्य बतलाता है तारक दादा उसे दीक्षा दें उसने न तो कभी अपने जीवन में उनको देखा और न सुना ही फिर भी शिष्य वाहरे दृष्टता, गुरु परम्परा के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता क्या यह बच्चों का खेल है वैसे ही शिष्य हो गया मूर्ख यदि वह कायदे से न चले तो उसे निकाल बाहर करो गुरु परंपरा अर्थात जो शक्ति गुरु से शिष्य में आती है तथा उनसे उनके शिष्यों में संक्रमित होती है उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता वैसे ही अपने को श्री राम देव का शिष्य कह देना क्या यह तमाशा है जब मोहन ने पहले मुझसे कहा था कि एक व्यक्ति अपने को मेरा गुरु भाई बतलाता है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह यह वही छोकर है अपने को गुरु भाई कहता है क्योंकि शिष्य कहने में लज्जा आती है एकदम गुरु बनना चाहता है यदि उसका आचरण ठीक न हो तो उसे अलग कर देना किसी कार्य का न होना ही सुबोध तथा तुलसी की मानसिक अशांति का कारण है गांव गांव तथा घर घर में जाकर लोकहित एवं ऐसे कार्यों में आत्मनियोग करो जिससे कि जगत का कल्याण हो सके चाहे अपने को नरक में क्यों न जाना पड़े परंतु दूसरों की मुक्ति हो मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है जब तुम अपने लिए सोचने लगोगे तभी मानसिक अशांति आकर उपस्थित होगी मेरे बच्चे तुम्हें शांति की क्या आवश्यकता है जब तुम सब कुछ छोड़ चुके हो आओ अब शांति तथा मुक्ति की अभिलाषा को भी त्याग दो किसी प्रकार की चिंता अवशिष्ट न रहने पाए स्वर्ग नरक भक्ति अथवा मुक्ति किसी चीज की परवाह न करो और जाओ मेरे बच्चे घर घर जाकर भगवान नाम का प्रचार करो दूसरों की भलाई से ही अपनी भलाई होती है अपनी मुक्ति तथा भक्ति भी दूसरों की मुक्ति तथा भक्ति से ही संभव है अतः उसी में संलग्न हो जाओ तन्मय रहो तथा उन्मत्त बनो जैसे कि श्री राम कृष्ण देव तुमसे प्रीति करते थे मैं तुमसे प्रीति करता हूँ आओ वैसे ही तुम भी जगत से प्रीति करो सबको एकत्र करो गुण गुणनिधि कहाँ है उसे अपने पास बुलाओ उससे मेरी प्रीति कहना गुप्त कहाँ है यदि वह आना चाहे तो आने दो मेरे नाम से उसे अपने पास बुलाओ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखो पहला हम लोग सन्यासी हैं भक्ति तथा भुक्ति मुक्ति सब कुछ हमारे लिए त्याज्य है दूसरा जगत का कल्याण करना प्राणी मात्र का कल्याण करना हमारा व्रत है चाहे उससे मुक्ति मिले अथवा अच्छा नरक स्वीकार करो तीसरा जगत के कल्याण के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस देव का आविर्भाव हुआ था अपनी अपनी भावना अनुसार उनको तो मनुष्य ईश्वर अवतार जो कुछ कहना चाहो कर सकते हो चौथा जो कोई उनको प्रणाम करेगा तत्काल ही वह स्वर्ण बन जाएगा इस संदेश को लेकर तुम घर घर जाओ तो सही देखोगे कि तुम्हारी सारी अशांति दूर हो जाएगी डरने की जरूरत नहीं डरने का कारण ही क्या है तुम्हारी कोई आकांक्षा तो है नहीं अब तक तुमने उनके नाम तक तथा अपने चरित्र का जो प्रचार किया है वह ठीक है अब संगठित होकर प्रचार करो प्रभु तुम्हारे साथ है डरने की कोई बात नहीं चाहे मैं मर जाऊँ या जीवित रहूँ भारत लौटूँ या न लौटूँ तुम लोग प्रेम का प्रचार करते रहो प्रेम जो बंधन रहित है गुप्त को इस कार्य में जुटा दो किंतु यह याद रखना कि दूसरों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है विनाशे नियते मृत्यु जब अवश्यम भावी है तब सत्कार के लिए प्राण त्याग करना ही श्रेय है प्रेम पूर्वक तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च पहली चिट्ठी की बात याद रखना पुरुष तथा नारी दोनों ही आवश्यक है आत्मा में नारी पुरुष का कोई भेद नहीं है परमहंसदेव को अवतार मात्र कह देने से ही काम न चलेगा शक्ति का विकास आवश्यक है गौरी माँ योगिन माँ एवं गोलाब माँ कहाँ हैं हजारों की संख्या में पुरुष तथा नारी चाहिए जो अग्नि की तरह हिमालय से कन्याकुमारी तथा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक तमाम दुनिया में फैल जाएंगे वह बच्चों का खेल नहीं है और न उनके लिए समय ही है जो बच्चों का खेल खेलना चाहते हैं उन्हें इसी समय पृथक हो जाना चाहिए नहीं तो आगे उनके लिए बड़ी विपत्ति खड़ी हो जाएगी हमें संगठन चाहिए आलस्य को दूर कर दो फैलो फैलो अग्नि की तरह चारों ओर फैल जाओ मुझ पर भरोसा न रखो चाहे मैं मर जाऊं अथवा जीवित रहूँ तुम लोग प्रचार करते रहो विवेकानंद